श्रीमद्भगवदीतायथ रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या बाईस से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिले संस्था आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञाजनशलाकक्षुरुन्मील तस्म श्रीगुरव नम बाईस बाईसवें श्लोक से शुरू करते हैं आगे पिछले दो सेशन एक कल तो मुख्य रूप से प्रश्न उत्तर ही हुआ परसों हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं आत्मा है मृत्यु के बाद जीवन है ये विचार के अनुसार पूरा समाज के नियम कैसे अलग हो सकते हैं, जो ये स्वीकारता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है कोई आत्मा नहीं है और भगवान नहीं है वो समाज के जो नियम है और जो ऐसा समाज जो इस चीज को स्वीकार करता है कि मृत्यु के बाद जीवन है उसके जो नियम है दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है इस कारण से क्योंकि ये अलग अलग फिलोसफिया दर्शन स्वीकार किए हैं उसके कारण से उसके नियम भी अलग अलग होते हैं उठा के लेके जाएंगे आप चार चार पाँच पाँच जी नहीं बचाने आने वाले तो अभी आगे भगवान उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि इस आत्मा को विनाशी अविनाशी समझो नित्य समझो कभी मरता नहीं है ना तो मरता है वाशाशी जीर्णा यथा नवानि नवा गृह नरोपराणी तथा शरीर विहाय जीर्णान्यन संज्ञाति नवानी देसानसी मतलब वास कपड़े जीर्णानी कैसे जीर्ण फटे पुराने पुराने कपड़े जीर्ण हो गए फटे हुए यथा जिस प्रकार से विहाय छोड़ करके विहाय छोड़ करके नवाणी नये गृह ग्रहण करता है नर ये जो आत्मा है वो अपराणी दूसरे मनुष्य मनुष्य हाँ चलिए मनुष्य कपड़े तो मनुष्य ग्रहण करता, तो करता है आत्मा नर अपराणी कपड़े तो नर ही ग्रहण करता है मनुष्य तो जिस प्रकार से फटे पुराने कपड़े छोड़ करके दूसरे नए कपड़े मनुष्य ग्रहण करता है यथा जीर्णा वाषासी विहाय अपराणी नवानी वाषासी नरह ग्रहणाति तथा उस प्रकार से शरीरणी विहाय जीर्णा शरीर जो है सब जो पुरा पुराने फटे पुराने हैं जीर्णानी जीर्ण दिरन हो गए हैं उसको छोड़कर के विहाया, अन्यानी और विज्ञाति प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं नवानी नए देही देही मतलब जो देह में स्थित है आत्मा तो जिस प्रकार फटे पुराने कपड़े छोड़कर के दूसरे नए कपड़े एक मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार से फटे पुराने शरीर को छोड़ करके जो ये आत्मा है जो देही है वो नया देह ग्रहण करता है समझ समझना ये उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है तात्पर्य अणुआत्मा द्वारा शरीर अणुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है आधुनिक वैज्ञानिक जन आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्य काल से और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। से मतलब आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा को स्वीकार नहीं करते फिर उनको ये तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि परिवर्तन होता है बाल्यावस्था लेकर वृद्धावस्था तक सब परिवर्तन होता है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है तो तो सात साल बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक परिवर्तन हो रहा है ना तो वो तो स्वीकार करना पड़ता है ना कपड़े बदलते वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है अब ये शरीर में परिवर्तन हो रहा था वृद्धावस्था के बाद जब मृत्यु होती है तो वही परिवर्तन दूसरे शरीर में चला जाता है अभी दूसरा कोई शरीर जन्म लेगा बड़ा होगा फिर होगा संतान उत्पन्न करेगा जर्जरित होगा और मरेगा वही परिवर्तन जो हो रहे थे वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो गए एक शरीर में बालक था धीरे धीरे बड़ा हुआ ऐसा करके जो भी परिवर्तन होने थे वे कौमारय यवन जरा वहाँ पे समाप्त हो गया तो दूसरे शरीर में जब एंटर हुआ तो वहां पर तो भी वापस वही परिवर्तन शुरू हो गए कौमारय यवनों इसी व्याख्या एक इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में दो तैराक में की जा चुकी है सही? तो अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है मुंडक तथा श्वेता श्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्णा अपने मित्र को देख रहा है सुना दे यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापो का साक्षी मात्र है कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोगता पक्षी यद्यपि दोनों मित्र सखा है यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है किन्तु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाता है क्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है मुंडक उपनिषद तीन एक दो तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद चार सात समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं समाने निमग्नो यदा पुरषो निमग्नोनीशया अस्य पश्य महिमानिवीत शोक यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किन्तु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोपाल रूप में चिंता तथा तो विषाद में निमग्न है यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है सोकर करके नहीं समझ करके यहा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह कि वह अपने पितामह तथा तो गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है पता अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है विषय में तो काफी चर्चा की हमने यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं हृदय में भगवान तो हृदय में आत्मा भी है हृदय में परमात्मा भी है दो है एक नहीं है तो ये उदाहरण मुंडक उपनिषद में पाया जाता है एक पेड़ है उसके ऊपर दो पक्षी हैं। एक फल खा रहा है और एक केवल देख रहा है दूसरे पक्षी को फल खाते हुए तो फल खाने वाला जो पक्षी है तो उसको फल कड़वा और मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा जो देखने वाला उसको लगेगा नहीं लगेगा सही खड़ा होना पड़ेगा नहीं हम्म, थोड़ी।, थोड़ी जवान बच्चों के बच्चे पहले सो के आते हैं आप तो जल्दी आ गए तब तो जल्दी आ गए थे तो एक वृक्ष में दो पक्षी है एक खा रहा है और एक देख रहा है देख रहा है वो देख रहा है कि ये खाएगा ये फल एक तो मीठा है एक तो कड़वा है मीठा फल है सुख कड़वा फल है दुख तो जब तक वो खाता रहेगा तब तक कड़वा मीठा लगता रहेगा और ज्यादातर फल कड़वे हैं इसलिए पक्षी रोता रहेगा हमारा शाश्वतम जैसे तो वो पेड़ के फल खा रहा है वो पक्षी और ये पक्षी केवल देख रहा है फिर ये पेड़ उसका शरीर हो गया था समझिए फिर एक शरीर छोड़ करके दूसरे पेड़ पर पे चला एक पेड़ को छोड़ वो पक्षी दूसरे पेड़ पे चला जाता है तो उसका मित्र पक्षी जो है वो भी दूसरे पेड़ पे चला जाता है वो देखता रहता है जैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाते हैं वहां पे भी उस पेड़ के फलों को भोग करते सोचते ये शरीर के पेड़ के फल मीठे होंगे वो भी कड़वे मीठे कढ़ मीठे करके सुख दुख भोगता रहता है फिर तीसरे पेड़ पर फिर चौथे पेड़ पे ऐसे कार्य चलता रहता है एक से एक से लेकिन जब वो पक्षी जो फल खा रहा है वो जो देखने वाले पक्षी की बात मानता है उसको सुनता है तो उसको पता लगता है कि ये सब पेड़ किसी भी पेड़ पे मैं जाऊंगा सुख और दुख तो मिलने ही वाला है इसलिए वो जो पक्षी है जो देख रहा है उसको पता है कि ऐसा पेड़ कहाँ पे है जहाँ पे केवल मीठे ही मीठे फल है कोई दुख है ही नहीं लेकिन जब तक ये उसको पूछेगा नहीं उसके साथ उसकी बात नहीं मानेगा तब तक वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने आप घूमता रहेगा तो ये पक्षी उसको बताने के लिए पीछे पीछे जा रहा है तो जब ये पक्षी उसकी बात मान लेगा तो ये पक्षी उसको ऐसे पेड़ पे लेके जाएगा जहां पे केवल मीठे फल है ये पक्षी को चाहिए इसलिए उसको बोलते हैं शोक और मोह से पूर्ण हो जाएगा तो को कैसे मुक्ति तो इसलिए भगवान वो दूसरे पक्षी हैं और वो हमेशा राह देख रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ देखेंगे उनकी बात माने अलग अलग प्रकार से प्रयास करते बताने का गुरु के माध्यम से स्वयं अलग अलग प्रकार से प्रयास करते भगवान बताने का तो जब हम वो सुन लेंगे जो हम वो बात मान लेंगे तब हमारा सब शोक दूर हो जाएगा ये यहाँ पे इस उपमा से बता रहे हैं भगवान उपमा दे रहे हैं कपड़े की जैसे कपड़े हैं तो उसको फटे पुराने कपड़े को बदल करके नए कपड़े लेते हैं ऐसे फटे पुराने शरीर को बदल करके हम नया शरीर ग्रहण करते हैं उसमें शोक नहीं करना चाहिए ये कपड़े की तरह ही हमारा शरीर उसको हम बदल करके दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गया शरीर के बारे में तो आत्मा शरीर बदलने पे नहीं बदलती है नहीं मरती है जैसे एक व्यक्ति कपड़े बदलने पे व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहता है कपड़े बदल जाते हैं व्यक्ति तो उसी तरह से व्यक्ति ही रहता है उस प्रकार का ऐसा लगता है नया हो गया लगता तो तो तो तो तो है आदमी वही है तो वो जो आदमी है जो आत्मा उसको मारा नहीं जा सकता है शरीर फाड़ा जा सकता है आदमी को फाड़ा नहीं जा सकता है मतलब आत्मा को नहीं फाड़ा जा सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे नैनम छिन्नती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक न तैनम क्लेदयंत्या आपो न शोषयती मारुट न एनम एनम मतलब इस शरीर को इस आत्मा को न एनम एनम न छिन्नती छिन्दंती मतलब छेदन करना छिन्न भिन्न करना फाड़ना शस्त्रणी तो जो शस्त्र है वो इस आत्मा को फाड़ नहीं सकते है काट नहीं सकते हैं छिन्दंती छेदन करना मतलब काटना तो इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते है न एनम दहती पावक तो पावक पावक अर्थात अग्नि तो अग्नि जो है वो इस आत्मा को दहन नहीं कर सकती है अर्थात जला नहीं सकती न च एनम खलदयंत आप और इसको इस आत्मा को जो जल है आप वो भिगोता नहीं है खलदय खलदयंती भिगोता नहीं है जल है वो इस आत्मा को भिगो नहीं सकता है न शोषयती मारुता और जो मारुत मरुत है अर्थात हवा पवन वो इस आत्मा को सुखा नहीं सकती तो है तो क्योंकि आत्मा ना तो आत्मा भौतिक जगत की नहीं है तो गीला और सूखा उसमें क्या होगा गीला और सूखा दोनों बहुत ही योग्य वस्तु है ना पंचमाभूत तो यहाँ पे ये बताया गया है मुख्य रूप से कि जो शरीर को जो भी चीज हानि कर सकती है वो चीज आत्मा को कुछ नहीं कर सकती है शरीर किस प्रकार से मर सकता है छिन्न भिन्न हो सकता है तो अलग अलग प्रकार के शस्त्र होते हैं उसमें से एक शस्त्र होते हैं जो छिन्न भिन्न करते हैं जैसे तलवार है गदा है इत्यादि शस्त्र है, तीर है और छिन्न भिन करते शरीर को सही दूसरे प्रकार के शस्त्र है जो शरीर को जला देते है। जलने से भी शरीर खराब हो जाएगा तीसरे प्रकार के शस्त्र है जो पानी के शस्त्र है शरीर को भिगो के मार देते डुबा <laughs> के भिगो के चढ़ जाएगा मर जाएगा और वायु रूपी शस्त्र भी होते जो वायु से शरीर को सुखा देते भी शरीर मर जाएगा खत्म हो जाएगा तो भगवान का कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि जो भी वस्तु शरीर को खत्म कर सकती है जो तो आप सोच रहे कि ये चार प्रकार के अस्त्र उपयोग होते हैं युद्ध में भी होते हैं ये सब अस्त्र उपयोग वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र है वो अग्नि का अस्त्र है तो ब्रह्मास्त्र भी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता अर्जुन को है ना मैं तो इतने सारे अस्त्र चलाने वालों कोई एक तो उड़ा देगा ना आत्मा को नहीं कोई एक भी नहीं उड़ा सकता तुम्हारे पास जो भी जिस भी प्रकार के अस्त्र है वो सब शरीर को खत्म करेंगे आत्मा को इसलिए तुम चिंता मत <laughs> ये पॉइंट है आजकल वैज्ञानिक लोगों के पास दो प्रकार के शस्त्र मुख्य रूप से है उसमें से एक अग्नि अस्त्र है और दूसरा शस्त्र जो काट सकते हैं चीजों को काट सकते हैं तलवार इत्यादि तो होता ही है तलवार कुछ हद तक गोली भी गोली जो मारते हैं वो भी हिट करती है वो भी काटती है अग्नि से वो छूटती है लेकिन फिर आगे जा करके उसमें छोटे छोटे छरे होते हैं तोप तो नहीं, बंदूक। बंदूक की बात कर रहा हूं। गोली जो होती है तो वो छरे आज वो एकदम जोर से जाते हैं और शरीर के अंदर घुस जाते हैं काटते हैं शरीर को ऐसे तो, मुख्य तो, तो, तो, तो, तो, तो किस प्रकार की उसको देखना पड़ेगा दो प्रकार की तोप होती है जाके फूट जाती है। एक होता है उधर जाके दूसरा इधर फूट करके फिर गोला छूटेगा और वो गोला किसी को लगेगा अरे जा तो ऐसा नहीं होता है जो पुरानी तोप होती थी उसमें गोला लगता था जोर से तो बहुत सारे लोग जलता तो इधर होता है लेकिन ऐसा होता है कि उधर जा करके जो फूटता है तो हाँ बॉम्ब जो भी प्रकार के जो सब बम है तो वो अग्नि अस्त्र हो गए नहीं जलाता है ऐसे तो वो तो तो तो कितनी बार ये प्रश्न करोगे दो बार तो डिस्कस होगा। नहीं नहीं बता तो मत रखो पता जान बुझके कर रहे ऐसा लगता है आप नही नही थो। थो नहीं है है तो तो तो तो नहीं था। नहीं बार क्या क्या ऐसे वो था था उसी किया था। मैंने मैंने था। किया मैंने मैंने पहले तो शतक नहीं होती पर शतक नहीं क्या है वो तो अलग अलग प्रकार के जो यह अस्त्र है अस्त्र शास्त्र। आज तो दो ही प्रकार के मुख्य लोगों को पता है लेकिन पानी का अस्त्र भी होता था सुखाने वाले भी होते थे, वो सब होते थे अग्नि अस्त्र में आता है तो सब कुछ गर्म करके पिघाल देता है खत्म कर देता है एटम बम ऐसा बोलते थे ब्रह्मास्त्र का एक कर्ण है, कान है। लो तो ये कोई भी आत्मा को नहीं जला सकता आत्मा को कुछ नहीं कर सकता ये सब शरीर को खत्म करते हैं ये यहाँ पे बताया सारे हथियार तलवार आग्ने वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है वर्षा के अस्त्र जो पानी का अस्त्र तो बारिश आ जाएगी बहुत आदमी को मार देगी बाढ़ आ सकती है आदमी को पूरा गला सकती है ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आगने अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के सभी के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे यहां तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बोम जिसको बोलते हैं हथियारों की गणना भी आग्ने अस्त्र में की जा सकती है हिंदू पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्व से बने हुए हथियार होते थे मतलब कि आकाश न्यूक्लियर नाभ नाभ नाभ मतलब नाब, नाब और नाब, में अंतर है तो हुए बोला वो पूरा उसके तो लिए आपको मॉडर्न साइंस जानना पड़ेगा न्यूक्लियर अग्नि अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात का अस्त्र कोई छोड़ता है तो जल के अस्त्र उसको खत्म। उस तो नहीं होगा खत्म तो दोनों सामना किया जाता सामना करने में फिर उसको उस प्रकार से जल भी बरसाना पड़ेगा आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं कोई भी घूमती हुई चीज है ना चक्रवात चक्रवात चक्रवात। हवा हवा का होता है। अच्छा चक, अच्छा वो तो कहीं ऐसा करते हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करते हैं? हैं। प्रयास करते जो भी हो आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है चाहे उनकी संख्या, संख्या कितनी ही क्यों ना हो मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया नहीं ही आदि परमात्मा से जीवों को विलप कर पाना संभव था प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्यूंकि वे सनातन अनुवात्मा हैं अथवा माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं उस प्रकार जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते हुए ही बुझ जाते हैं यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वारा पुराण में जीवो के जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त हो गया किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ मायावाद को भी थोड़ा इसने खंडन कर देदन तो हो नहीं सकता आत्मा का आत्मा एक है तो एक है। अभी डेड हो गया तो एक में शुरू हो जाएगी वो तो एक ही है तो अभी मायावादी कहते हैं कि आत्मा एक ही है और दूसरी कुछ आत्मा है ही, ही नहीं एक ही आत्मा है, उसको ब्रह्म कहते हैं तो अभी इतनी सारी क्यों दिख रही है इसका मतलब उसको आपने काटा आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता है तो इस प्रकार से वो उसको समझा नहीं पाते इसको तो काटा नहीं जा सकता तो फिर ये अलग अलग हो कैसे गई क्योंकि आप बोलते हो कि एक ही था और कुछ अलग अलग था ही नहीं तो उसका समाधान ये है कि हमेशा से अलग अलग आत्माएं रही है उसको कभी काटा नहीं गया है और वो जो अलग अलग अणु आत्माएं उसको काटा भी नहीं जा सकता है कभी हर एक अलग है नहीं मतलब प्रभुपाद की जाए भगवदगीता